गीता तत्व चिंतन कर्म सिद्धांत फल की लालसा से हानि फिर फल की अत्यधिक लालसा कर्म की गुणवत्ता का नाश कर देती है ऐसा व्यक्ति कर्म करने में अपनी पूरी शक्ति और समय नहीं लगा पाता क्योंकि उसका बहुत सा समय वृथा फल के चिंतन में जाया हो जाता है फल का चिंतन करने से समय और शक्ति दोनों का अवव्यय होता है अतः जो समय और शक्ति व्यक्ति फल के चिंतन में खर्च करता है वही यदि कर्म करने में लगा दे तो कर्म की क्वालिटी सुधरेगी और परिणामत फल भी अच्छा होगा जो फल की वासना से परिचालित होकर कर्म करते हैं वे कर्म से बन जाते हैं फल स्वरूप निर्द्वंद्व और आत्मवान होने की अवस्था उनसे बहुत दूर हो जाती है इसीलिए कृष्ण उपदेश देते हैं यदि तुम कर्म के द्वारा कर्म का पाश काटना चाहो तो तुम्हें एक उपाय करना होगा वह यह कि तुम अपने को फल प्राप्ति का हेतु मत बनाओ कर्म करने से बंधन तभी लगता है जब हम अपने को फल का भोक्ता मानते हैं इसीलिए श्लोक के तीसरे चरण में कहा है माँ कर्म फल हेतु कर्म फल हेतु को यदि अपने कर्म फल से ऐसा समास माना तो अर्थ हुआ कि अपने को कर्मफल का कारण मत बनाओ मैं कर्म फल का कारण कब बनता हूँ जब फल की कामना लेकर कर्म करता हूँ जब मैं अपने में भोक्तापन का अनुभव करता हूँ अतः कहा गया है कि मैं इस भोक्तापन को दूर करने की चेष्टा करूँ इसे भी उस ईश्वर को ही सौंप दूँ जो मुझे कर्म करने की प्रेरणा देता है यदि कर्म फल हेतु को हमने कर्मफल हेतु यस् ऐसा बहुवी समाज माना तो उसका तात्पर्य हुआ कर्म फल की प्राप्ति को कारण बनाकर कर्म करने वाले मत बनो संसार में जब मनुष्य कर्म करने जाता है तो पहले उसके हृदय में फल की इच्छा होती है तब फल की इच्छा से उसकी प्राप्ति के उपायों की इच्छा होती है जैसे किसी को सिनेमा देखने जाना है उसे उसके लिए पैसा चाहिए वह पहले पैसा इकट्ठा करने का उपाय करेगा फल प्राप्ति को कारण बनाकर कर्म करने पर मनुष्य को तनाव और संघर्ष से गुजरना ही होगा जो मोमुक्षु है वह यह तनाव और संघर्ष नहीं चाहता अतः उसे चाहिए कि वह फल को कारण बनाकर कर्म में प्रवृत्त मत हो बल्कि उसका कर्म का उद्देश्य रहे लोक संग्रह यानी सेवा भाव और चित्त शुद्धि जब हमारे कर्मों का उद्देश्य अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं होता जब हम उस ईश्वर की सेवा के निमित्त जीवन के कर्म करते हैं तो उसका फल होता है चित्त की शुद्धि ऐसे शुद्ध चित्त में ब्रह्म ज्ञान के धारण की क्षमता आती है इस पद्य के तीसरे चरण की ऐसी भी व्याख्या की जाती है कि कर्म और फल दोनों के कारण तुम मत बनो यानी मैं कर्म का करता हूँ इस प्रकार कर्तित्व का अभिमान भी अपने ऊपर मत लो और साथ मैं फल का भोग करूँगा इस प्रकार फल भोक्तित्व का अभिमान भी तुम में न आए कर्तित्व और भोक्तित्व के अभिमान को ही गीता ने अहंकार कहा है यह अहंकार बंधन का कारण है इस बंधन से छूटने के अलग अलग रास्ते हैं ज्ञानों ज्ञानी मानता है कि कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं और मैं केवल दृष्टा हूँ इस प्रकार वह कर्तित्व का अभिमान अपने ऊपर नहीं लेता फलत कर्म उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते भक्त मानता है कि वह पूरी तरह प्रभु के हाथों में है वह स्वयं की चेष्टा को भी प्रभु का अनुग्रह ही मानता है अपने को यंत्र और प्रभु को यंत्री मानता है और इस प्रकार कर्म करने तथा फल के भोग में करतृत्व और भोक्तृत्व का भाव नहीं रखता कर्मयोगी कर्तित्व को अपने अधिकार की बात मानता है पर फल को ईश्वर पर छोड़ देता है वह भगवत्म समर्पित बुद्धि से कर्म करता है लोक संग्रह या जनसेवा को जीवन का प्रयोजन मानता हुआ वह स्वार्थ के घेरे से ऊपर उठ जाता है